पृथ्वी की खुदाई करनी काम करने लायक आप उबलते भाप के गीजर में या पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखियों से निकलने वाले लाल गर्म मैगना में फंस सकते हैं आप तेल के कुएं भी खोज सकते हैं लेकिन सुपर कूलिंग सिस्टम अग्निरोधक त्वचा और स्पेसशिप शिप की नाक की नोक पर ड्रिल के साथ आप पृथ्वी के केंद्र से होकर दुनिया के दूसरी तरफ जाने के लिए ड्रिलिंग और खुदाई जारी रख सकते हैं बेहद कल्पनाशील पुस्तक जो अपने जीवंत चित्रों से पाठकों को एक अलग दुनिया में ले जाती है एक नरम जगह खोजें एक फावड़ा लें और एक गड्ढा खोदना शुरू करें आप जो मिट्टी खोदते हैं उसे दोमट यानी लोम कहते हैं दोमट या ऊपरी मिट्टी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों की बनी होती है इसमें कई अन्य चीजें भी मिली होती हैं, जैसे पौधे और कीड़े जो बहुत पहले मर गए थे और सड़ गए थे ऊपर की मिट्टी की खुदाई करने के बाद आप मिट्टी या बजरी या रेत की परत पर आएंगे तब खुदाई कठिन होगी जब छेद पांच या छह फिट गहरा हो जाए तो बेहतर होगा कि आप किसी मित्र से मदद मांगे वो मिट्टी या बजरी को बाल्टी भरकर बाहर खींच सकता है जबकि आप छेद के नीचे रहकर और खुदाई कर सकते देर सवेर आप किसी चट्टान से आकर जरूर राएंगे। सभी प्रकार की चट्टाने, बड़ी चट्टाने, छोटी चट्टाने चुना पत्तर, बलुआ पत्तर। आपने में अपना गड्ढा खोदना शुरू किया हो तो शायद आपको हीरे भी मिल सकते हैं ब्राजील में आपको पन्ने यानी एम्ब्रेड मिल सकते हैं अन्य स्थानों पर आपको कोयला सोना या चांदी मिल सकता है आप जहां कहीं भी खुदाई करें वहां आप अपनी पुरानी हड्डियों और सीपियों पर अपनी नजर जरूर रखें आप जहां कहीं भी खुदाई करें वहां आप पुरानी हड्डियों और सीपीओ पर अपनी नजर जरूर रखें कई जानवरों को हड्डियां डायनासोर विशालकाय बाघ कछुए और बहुत पहले के अन्य जीवों को आप हर जगह दबा हुआ पाएंगे यदि आपको ऐसा कुछ मिले तो सावधानी से उनकी धूल हटाएं और उसे सजो कर रखें जब आप लगभग 50 फीट की गहराई तक खोज चुके होंगे शायद अधिक या शायद कम फिर आप ठोस चट्टान पर आ पहुंचेंगे यह पृथ्वी की चट्टानी त्वचा है जिसे क्रस्ट कहते हैं यह ज्यादातर ग्रेनाइड की बनी होती उसे खोदने के लिए आपको एक ड्रिलिंग मशीन की जरूरत होगी ड्रिलिंग शुरू करें आपको पानी भी मिल सकता है बारिश ऊपरी मिट्टी के माध्यम से नीचे को रिश्ती है और फिर भूमिगत नदियों और तालों में होती है। आपको मिलता है, तो फिर आपको ड्राइविंग शूट पहनना हो यदि आपको पानी मिलता है तो आपको ड्राइविंग शूट पहनना होगा आप गाढ़े काले तेल की झील में भी फंस सकते हैं यदि आप तेल से टकराए तो उसे उस छेद को छोड़ दें और कहीं और से खुदाई शुरू करें ड्रिलिंग करते रहें। जब आप एक या दो मील मील नीचे ड्रिल कर चुके होंगे तो वहां की चट्टान गर्म होगी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गर्मी पृथ्वी के केंद्र से चट्टान में बहकर आएगी आप उबलते पानी या भाप से भी टकरा सकते हैं इसका कारण यह है कि वर्षा का पानी बहुत गर्म चट्टानों की दरारों में से रिस नीचे की ओर गिरता है कभी कभी पानी भाप बनकर फिर से ऊपर आता है पृथ्वी के कुछ स्थानों पर गर्म पानी के झरनों में बुलबुलें उठते हैं या गीजर में से भाप ऊपर उठती है उबलते पानी और भाप के कारण आपको एस्बेस्टस डाइविंग शूट की जरूरत होगी गीजर के रास्ते से दूर ही रहें। यदि आप गीजर में फंस जाए तो आपको सतह पर ले जाकर आपको हवा में बहुत ऊंचा उछाल सकता है तब नीचे आने के बाद आपको फिर से खुदाई शुरू करनी होगी दस या बीस मील तक ड्रिलिंग करते रहे फिर आप एक प्रकार की चट्टान पर आएंगे जिसे बेशाल्ट कहते हैं बेसाल्ट काला सख्त चिकना और भारी पत्थर होता है पृथ्वी के चारों ओर दो या तीन मील मील मोटी बेसाल्ट की परत लिपटी होती है ड्रिलिंग करते रहें जैसे जैसे आप और गहराई में जाएंगे बेसाल्ट गर्म और गर्म होता जाएगा फिर फिर वो इतना गर्म होगा कि वो पिघल जाएगा और गहरे लाल रंग का हो जाएगा पिघल पिघला हुआ बेसाल्ट मैगमा कहलाता है यही वो चीज है जो कभी कभी पृथ्वी की दरारों से बाहर निकलती है और ज्वालामुखी जब मैग्मा जमीन के ऊपर ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं ज्वालामुखी बहुत खतरनाक होते हैं सावधान रहें और किसी ज्वालामुखी में गलती से भी न गर्म मैग्मा मैग्मा में से गुजरने के लिए आपको जेट चालित पनडुब्बी की आवश्यकता होगी इसमें एक सुपर कूलिंग सिस्टम एक अग्निरोधक त्वचा और उसकी नाक की नोक पर एक ड्रिल होनी चाहिए आपको नो स्पेसिप बहुत आपकी नो स्पेसिप बहुत मजबूत होनी चाहिए एक साधारण व्यक्ति अपने चारों ओर के मैग्मा के भार से तुरंत कुचल दिया जाएगा या गर्मी से जल जाएगा पृथ्वी की पपड़ी के नीचे किसी भी आग की तुलना में अधिक गर्म होगी आपने वैसा पहले कभी महसूस नहीं किया होगा और आप जितनी अधिक गहराई में जाएंगे मैग्मा और अधिक गर्म और गर्म होता जाएगा जब आप लगभग एक मील नीचे उतरेंगे नीचे पहुंचेंगे तो आप उस स्थान पर होंगे जिसे पृथ्वी का आवरण कहते हैं बना होता है और वो बहुत गाढ़ा होता है और साथ में वो स्टील से भी अधिक सख्त होता है वो बड़ी गर्मी के कारण पिघल जाता है और अपने ऊपर के भारी वजन के कारण दबने से कठोर हो जाते है। करते रहें। आपको अभी काफी लंबा सफर तय करना है मेंटल 1700 मील मोटा होता है जैसे ही आप अपनी अग्निरोधक पनी डुबी में पनडुब्बी में नीचे और नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि मेंटल का रंग लाल से नारंगी से पीला हो जाएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्मा गर्म और और गर्म हो रहा है मेंटल के तल पर तापमान तीन हजार डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है वो इतना गर्म होगा कि अगर कहीं आपके जहाज में आग लगी तो कोई राख तक नहीं छोड़ेगा मेंटल के निचले भाग में आप पृथ्वी के केंद्र से आधी से अधिक दूरी पर होंगे अब आपको पृथ्वी के बाहरी कोर कहे जाने वाले रास्ते से गुजरना होगा वो पिघली हुई चट्टानों और लोहे का मिश्रण है कोर तेरह मील मोटी होती है या काम कठिन होगा लेकिन क्योंकि आप इतनी दूर आ गए हैं तो आपको चलते ही रहना चाहिए अब आप पृथ्वी के केंद्र के बहुत करीब पहुंच रहे हैं भारी कोर के बाद आंतरिक कोर आएगी पृथ्वी का भीतरी भाग ठोस लोहे का बोला है वो इतना गर्म होगा कि वो सफेद प्रकाश से चमकता होगा आप सीधे 860 सौ साठ मील नीचे जाए तब आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेंगे पृथ्वी का केंद्र एक के ऐसा स्थान है जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है उत्तर दक्षिण से मिलता है और ऊपर नीचे से मिलता है पृथ्वी के केंद्र में आपके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं होगा वहाँ हर दिशा ऊपर होगी आपके पैर ऊपर की ओर इशारा कर रहे होंगे और आपका सिर भी ऊपर की ओर इशारा कर रहा होगा दोनों एक ही समय पर क्योंकि आपके नीचे कुछ भी नहीं होगा इसलिए आपका अपना कुछ भार भी नहीं होगा इसलिए अब आप इसलिए आप अपने नो स्पेस स्पेसिप के अंदर तैरेंगे सारी दुनिया का भार आपके जहाज को नीचे की ओर दबाएगा लंबे समय तक वहां न सीधे आगे बढ़े और वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करेंटल से से में होकर ऊपर और ऊपर ड्रिल करें और फिर मैगमा में से भी और फिर फिर क्रस में से भी और फिर चट्टानों रेत और मिट्टी में से भी अंत में आप सतह पर आ जाएंगे जिस स्थान से आपने पृथ्वी में खुदाई शुरू की थी वहां से लगभग आठ हजार मील की दूरी पर होंगे यदि आपने खुदाई अमेरिका में शुरू की होगी तो आप हिंद महासागर के तल पर ऊपर होंगे वो स्थान ठंडा और खुशहाल होगा लेकिन वो शार्कों से भरा होगा अपने पंडुब्बी में रहें और उसे पानी की सतह पर लाएं। वहां पर आप पंडुबी का हैच खोल सकते हैं वहां पर आप आकाश और सूर्य देख पाएंगे अगर वहां रात होगी तो फिर आप चांद तारे देख पाएंगे यदि आपके पास एक पाल वाली नाव हो तो उसमें बैठकर घर की ओर जाएं या फिर चप्पू का उपयोग करें घर पहुंचने के बाद आप सभी को बता सकते हैं कि आपने दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा गड्ढा खोदा था और आप पृथ्वी की सतह पर वापस आकर बहुत खुश हैं। समाप्त